सातवां भाग रासपिहारी बोले हमने ही नोटिस दिया है और हम ही इसे रद्द करने जाएं तो इसका प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा एक बार सोचो तो बेटी विजया ने कहा इसी आशय की एक चिट्ठी लिखकर उनके पास भेज क्यों नहीं देते मुझे लगता है कि वो केवल अपमान के भय से यहां आने का साहस नहीं करते रासपिहारी ने पूछा अपमान काहे का, का? विजया बोली उन्होंने जरूर सोचा है कि हम उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे रास बिहारी मज़ाक के अंदाज में बोले बहुत ही मानी व्यक्ति जान पड़ता है क्या इसीलिए उसे हम लोगों को सर पर लादकर स्वयं प्रार्थना करके उसे रहने देना होगा विजया ने कातर होकर कहा इसमें भी दोष नहीं है काकाजी, बिना मांगे दया करने में कोई लज्जा नहीं है अच्छा लज्जा ना सही लेकिन हम लोगों ने समाज स्थापना का जो संकल्प किया है उसका क्या होगा उसका हम लोग कोई दूसरा प्रबंध कर सकते हैं मन ही मन बहुत बिगड़े लेकिन बाहर से हंसते हुए बोले तुम्हारे पिता काफी धन छोड़ गए हैं तुम दूसरा प्रबंध भी कर सकती हो लेकिन ये बात समझा दो कि जिसे तुमने आज तक आंखों से नहीं देखा उसके लिए हम सबका अनुरोध टालकर तुम्हें इतना दर्द क्यों है भगवान की कृपा से तुम्हारी और भी प्रजा है और भी दस कर्जदार है उन सबके लिए भी क्या तुम ये प्रबंध कर सकोगी और ये करने में ही मंगल होगा पहले इसका उत्तर दे दो विजया विजया ने कहा आपको बता तो दिया है कि बापू का अंतिम अनुरोध है इसके अतिरिक्त मैंने सुना है क्या सुना है उपहास के डर से चिकित्सा के संबंध में उसके अनुसंधान या आविष्कार की बात विजया ने नहीं कही इतना ही कहा मैंने सुना है कि वह बहिष्कृत है ग्रहहीन कर देने पर उनके लिए किसी आत्मीय कुटुम्बी के घर में भी आश्रय नहीं मिलेगा इसके अतिरिक्त ग्रहहीन शब्द का भाव मन में लाते ही मुझे कष्ट होता है काका जी रासपिहारी ने गदगद होकर कहा तुम्हें इतनी सी उम्र में अगर इतना कष्ट होता है तो मेरी इस उम्र में कितना अधिक हो सकता है सोचो तो अपने लंबे जीवन में क्या मुझे पहली बार ऐसे अप्रिय कर्तव्य का सामना करना पड़ रहा है नहीं विजया ऐसा नहीं है कर्तव्य हमारे सामने सदैव कर्तव्य ही है उसके सामने मन की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता वनमाली जिस कठोर जिम्मेदारी का भार मुझे सौंप गए हैं वो मुझे जीवन के अंतिम पल तक उठानी ही होगी उसमें चाहे कितना कष्ट क्यों न भोगना पड़े या तो तुम मुझे सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति दे दो वरना मैं किसी भी प्रकार तुम्हारा ये अनुचित अनुरोध न मान सकूँगा विजया सर झुकाए बैठी रही पिता के अपराध पर निरपराध पुत्र को ग्रहहीन करने का संकल्प उसके मन में व्यथा पहुंचाने लगा है इसे भाप ये बूढ़ा उससे आठ गुनी पीड़ा सहकर भी कर्तव्य पालन पर कमर कसे हुए हैं वो इसे ठीक ढंग से समझ नहीं सकी बल्कि उसे ये केवल एक बेसहारा अभागे पर हृदयहीन निष्ठुरता के समान ही महसूस हुआ लेकिन जोर देकर अपनी इच्छा को चलाने का उसमें साहस भी नहीं था साथ ही ये भी उससे छुपा नहीं रहा कि गवई गांव में समारोह के साथ ब्रह्म मंदिर की स्थापना की ख्याति पाने की ऊंची आकांक्षा से ही बूढ़े बाप के पीछे खड़ा होकर विलास बिहारी ये जिद और जबरदस्ती कर रहा है रास बिहारी और कुछ नहीं बोले विजया ने चुप रहकर मौन सहमति दे दी लेकिन उसका दूसरे दुख से दुखी हो उठने वाला स्नेह से भरा कोमल नारी मन इस बूढ़े के प्रति अश्रद्धा और उसके बेटे के प्रति घृणा से भर उठा रास बिहारी कारोबारी आदमी ठहरे वो अच्छी तरह जानते थे कि जो मालिक है उसे तर्क करके सोलह आने हराकर भी अदायगी के समय उससे आठ आने से अधिक वसूल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आठ आने का पावना भी अंत तक निश्चित नहीं होता इसलिए उदारता दिखाकर कुछ लाभ उठाने का अगर समय है तो यही है विजया की ओर देखकर थोड़ा सा हंसकर उन्होंने कहा बेटी तुम्हारी चीज है तुम दान करोगी तो मैं विरोध क्यों करूँगा मैं तो बस ये कहना चाहता था कि विलास ने जो करना चाहा था वो न स्वार्थ के कारण था न अप्रसन्नता के कारण केवल कर्तव्य मानकर ही उसने ये करना चाहा था एक दिन मेरी और तुम्हारे पिता की जायदाद एक होकर तुम दोनों के हाथ में जाएगी उस दिन सलाह देने के लिए इस बूढ़े को तुम खोज नहीं पाओगी उस दिन तुम दोनों के विचारों में कोई भेद न हो अपने स्वामी के हर काम को सही जानकर श्रद्धा से कर सको बस मैंने यही चाहा है नहीं तो दान करना दया करना वह भी जानता है मैं भी जानता हूँ लेकिन तुम्हारे सामने मुझे केवल यही सिद्ध करना था कि अपात्र को दान देना उचित नहीं है अब समझी बेटी हम लोग जगदीश के लड़के पर रत्ती भर भी दया क्यों नहीं करना चाहते और ये दया एकदम असंभव क्यों है ये कहकर वृद्ध स्नेह के साथ हंसते हुए विजया के चेहरे की ओर देखते रहे इस अत्यंत सारगर्भित और तर्कयुक्त उपदेशों के विरुद्ध कोई तर्क नहीं चल सकता था इसलिए विजया चुपचाप बैठी रही रासबिहारी ने फिर कहा अब समझी बेटा विजया लड़का होने पर भी विलास कितनी दूर के भविष्य को सोचकर काम करता है अभी मैंने कहा था कि इस जमींदारी में ही मैंने बाल सफ़ेद किए हैं लेकिन इस काम में उसकी चाल समझने के लिए मुझे भी बीच बीच में चकित होकर रह जाना पड़ता है विजया ने केवल गर्दन हिलाकर अनुमोदन किया बोली नहीं साढ़े चार बज गए कहकर राजबिहारी लाठी थामकर उठ खड़े हुए और बोले इस समाज प्रतिष्ठा की चिंता से विलास कितना बेचैन हो रहा है कहा नहीं जा सकता उसका ध्यान ज्ञान इस समय वही हो गया है ईश्वर के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि वो शुभ दिन मैं अपनी आंखों से देखकर मर सकू कहकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा को बार बार नमस्कार किया दरवाजे पर आकर वह सासा रुक बोले नरेंद्र एक बार मेरे पास आता तो जैसे भी होता कुछ सोचता लेकिन वो भी तो अभागा है। बाप का सम्पूर्ण स्वभाव उसमें उतर आया है कहते कहते वो बाहर निकल गए विजया बैठी बैठी न जाने क्या सोचने लगी अचानक बाहर की ओर नज़र पड़ते ही उसने देखा दिन ढलता जा रहा है तब नदी के किनारे की अस्वाथ्यकर हवा ने उसे जोर से खींचकर जैसे खड़ा कर दिया और बूढ़े दरबान को साथ लेकर हवाखोरी के बहाने बाहर निकल गई ठीक उसी स्थान पर बैठा वो आदमी आज भी मछली पकड़ रहा था बहुत दूर से ये देख लेने पर भी निकट जाकर जैसे देख ही न सकी हो इस तरह वो चली जा रही थी साहसा कन्हैया सिंह पीछे से पुकार उठा सलाम बाबूजी, शिकार मिला विजया के कानों में बात आते ही उनकी जड़ें तक लाल हो उठी जो लोग समझते हैं कि वास्तविक अपनत्व होने के लिए अनेक दिन चाहिए और बहुत सी बातचीत होनी चाहिए ये आवश्यक नहीं है विजया के घूमकर खड़े होते ही वो व्यक्ति बंसी रखकर पास आकर नमस्कार करके खड़ा हो गया और हंसते हुए बोला देश के प्रति आप में सच्चा आकर्षण है यहाँ तक कि यहाँ के मलेरिया तक को अपनाए बिना आपका काम नहीं चलेगा विजया ने मुस्कुराते हुए पूछा लगता है आप अपना चुके हैं लेकिन देखने पर तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा व्यक्ति ने कहा डॉक्टर को थोड़ा धीरज रखकर अपनाना होता है ऐसी जल्दबाजी बात समाप्त होने से पहले ही विजया पूछ बैठी आप डॉक्टर हैं शायद व्यक्ति हड़बड़ा उठा लेकिन दूसरे ही पल स्वयं को संभालकर कर हंसते हुए बोला यही समझना चाहिए एक बहुत बड़े डॉक्टर का पड़ोसी हूँ ना? हमारी बारी सबके बाद ही तो आएगी मेरा ख्याल है कि केवल पड़ोसी ही नहीं आपके मित्र भी हैं मेरी बातें उनसे कह दी हैं क्या यही ना कि आप उन्हें एक अर्थहीन अभागा समझती हैं लेकिन ये तो पुरानी बात है सभी समझते हैं इन बातों को फिर नए रूप से कहने की क्या जरूरत है फिर भी वो आपसे एक दिन मिलने आएगा विजया ने मन ही मन लज्जित होकर कहा मुझसे मिलने से उन्हें क्या लाभ होगा लेकिन उनके संबंध में मैंने ऐसा तो नहीं कहा नहीं कहा लेकिन कहना उचित था उचित क्यों था जिसका घर द्वार बिक जाता है उसे सभी अभागा कहते हैं हम भी कहते हैं भले ही मुंह पर ना कह सके पीछे तो कहते ही हैं विजया हंस पड़ी थब तो आप उनके अच्छे मित्र हैं व्यक्ति ने गर्दन हिलाकर कहा ये ठीक है अगर मैं ये न जानता कि आप एक अच्छे उद्देश्य से उसका मकान ले रही है तो उसकी ओर से मैं स्वयं ही आपको जा पकड़ता विजया ने कोई उत्तर नहीं दिया बातें करते करते आज वे लोग कुछ और दूर तक बढ़ गए थे देखा उस पार लोगों का एक दल कतार बांधे नरेंद्र बाबू के मकान की ओर चला जा रहा है उसमें पचास से लेकर पन्द्रह तक की उम्र के लोग थे जानती हैं ये लोग कहाँ जा रहे हैं नरेंद्र बाबू के स्कूल में पढ़ने उसने दिखाकर कहा विजया ने आश्चर्य में पड़कर पूछा वह ये रोजगार भी करते हैं क्या लेकिन मेरा ख्याल है बिना पैसे के क्यों ठीक है ना? व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा उसे आपने ठीक पहचाना है अर्थहीन व्यक्ति के मन की बात कहीं नहीं छिपती फिर कुछ गंभीर होकर बोला नरेंद्र कहता है कि हमारे देश में सच्चे किसान नहीं हैं किसानी करना पेशा है इसलिए लोग समय असमय दो बार हल चलाकर बीज छिटक देते हैं और मुंह बाए आकाश की ओर ताकते बैठे रहते हैं इसे खेती करना नहीं कहते लॉटरी डालना कहते हैं कि ज़मीन में कब खाद दी जाती है खाद कैसे बनती है किसे सच्ची खेती कहते हैं ये सब वे नहीं जानते विलायत में रहकर डॉक्टरी के साथ ये विद्या भी सीखाया है क्या एक दिन उसका स्कूल देखने जाइएगा जहां मैदान में पेड़ों के बीच बाप बेटा बाबा सब मिलकर एक साथ बैठते हैं विजया तत्काल जाने के लिए तैयार हो गई लेकिन फिर कौतूहल दबाकर बोली नहीं अभी रहने दीजिए इतने बड़े मकान के होते हुए वे पेड़ों के नीचे पाठशाला क्यों लगाते हैं ये शिक्षा तो मुँह से बताकर पुस्तक रखकर दी नहीं जा सकती स्वयं उनके हाथ से खेती कराकर दिखाना पड़ता है कि किस तरह ठीक तरीके से ये काम करने पर दोगुनी गुनी यहां तक कि पांच सात गुनी फसल भी पैदा की जा सकती है उसके लिए मैदान की आवश्यकता है खेतों की है सिर ठोककर आकाश की ओर ताकते हुए हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने की आवश्यकता नहीं अब समझी कि उसकी पाठशाला पेड़ों के नीचे क्यों लगती है अगर आप एक बार उसके स्कूल की खेती देखें तो आपकी आंखें ठंडी हो जाएं। अभी तो समय है आज ही चलिए ना। वो तो दिखाई दे रही है विजया और भी गंभीर हो उठी आज रहने दीजिए व्यक्ति ने सहज स्वर में कहा तो रहने दीजिए चलिए आपको थोड़ा आगे तक पहुंचा दूँ ये कहकर वो साथ साथ चलने लगा पांच छह मिनट तक विजया खामोश रही मन ही मन उसे न जाने कैसी लज्जा महसूस हो रही थी वो उस लज्जा के कारण भी सोच नहीं पा रही थी व्यक्ति ने कहा आप धर्म के लिए ही जब उसका मकान ले रही हैं तब ये कई बीघे जमीन जो अच्छे काम में लग रही है आप आसानी से छोड़ सकती हैं इस अनुरोध का क्या आपको उनकी ओर से अधिकार मिला है विजया ने गंभीर होकर कहा वह बोला ये अधिकार देने पर निर्भर नहीं करता लेने पर निर्भर करता है जो अच्छा काम है उसका अधिकार मनुष्य भगवान से ही पाता है उसे किसी के सामने हाथ फैलाकर नहीं लेना होता जिस कृपा की प्रार्थना करने के लिए आप मन ही मन विरक्त हो गई उसे पाने पर कौन पाता है जानती हैं देश के अन्यहीन किसान हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दरिद्र भगवान की एक विशिष्ट मूर्ति है उनकी सेवा का अधिकार हर एक को है वो अधिकार क्या मैं नरेंद्र से मांगने जाऊंगा? बताइए। ये कहकर वो हंसने लगा लेकिन इसीलिए तो वो यहाँ नहीं बैठे रह सकेंगे विजया चलते चलते बोली नहीं लेकिन वो ये भार मुझे सौंप सकते हैं विजया के होठों में एक दबी हुई हँसी खेल गई लेकिन गंभीर स्वर में बोली मेरा भी यही अनुमान था ये सारे काम पहले देश के ज़मींदारों के थे उन्हें ब्रह्मोत्तर जमीन देनी पड़ती थी अब ये जिम्मेदारी नहीं रही लेकिन उसका प्रभाव मिटा नहीं है इसलिए अगर कोई दो चार बीघा ठगने का प्रयत्न करता है तो वे पुराने संस्कारों के कारण जान लेते हैं कहकर वो फिर हँसने लगा विजया ने हंसी में साथ देना चाहा लेकिन दे नहीं सकी वो सरल हंसी उनके हृदय में जाकर जैसे बंधी रह गई कुछ पल चुपचाप रहने के बाद उसने अचानक पूछा आप स्वयं भी तो अपने मित्र को आश्रय दे सकते हैं लेकिन मैं तो यहाँ रहता नहीं लगता है हफ्ते भर बाद ही निकल जाऊँगा विजया चौंक पड़ी लेकिन आपका मकान यहाँ है तो बराबर आना जाना तो बना ही रहेगा व्यक्ति ने सर हिलाकर कहा नहीं लगता है अब मुझे नहीं आना पड़ेगा विजया के हृदय में उथल पुथल होने लगी अनुचित समझते हुए भी अपनी जिज्ञासा दबा नहीं सकी धीरे से बोली यहां आपके घर के लोगों का भार संभालने वाला तो कोई जरूर होगा लेकिन नहीं इस तरह का कोई आदमी नहीं है व्यक्ति ने हंसकर कहा तो फिर आपके माता पिता मेरे माता पिता भाई बहन कोई भी नहीं है ये लीजिए। बातें करते करते हम लोग आपके मकान के सामने पहुंच गए नमस्कार मैं चला ये कहकर वो चलते चलते रुक गया विजया उसकी ओर नहीं देख पाई लेकिन कोमल स्वर में बोली अंदर नहीं आइयेगा नहीं लौटकर जाने में अंधेरा हो जाएगा विजया ने हाथ उठाकर नमस्कार करते हुए अत्यंत संकोच के साथ धीरे से कहा आप अपने मित्र से एक बार रास बिहारी बाबू के पास जाने को नहीं कह सकेंगे उनके पास क्यों उसने विस्मत होकर कहा वो ही पिताजी की सारी जमीन जायदाद देखते हैं ना? ये मैं जानता हूं, लेकिन उनके पास जाने के लिए क्यों कह रही हैं विजया इस प्रश्न का उत्तर ना दे सकी व्यक्ति पल भर खड़ा उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा फिर बोला मुझे लौटने में रात हो जाएगी मैं जाऊं और तेजी से पैर बढ़ाता हुआ चला गया